युद्ध पुनः क्रिये कर्णा हतो वापस स्वर्ग जिक्ष्यसे मही युद्धाय कौंतेश्चय हतो व प्राप्सी स्वर्ग हत सवर्ग जि कर्णीन शूरा भोक्ष्यसे मही उभयथ तव लाभ एव अभिप्रा यतव तस्मा इति युद्धाश्च्या कृत्वा मश्चय